नरेंद्र के मोहल्ले में ही नौगोपाल मित्र का एक जिमनास्टिक अखाड़ा था नरेंद्र अपने मित्रों के साथ वहाँ पर व्यायाम किया करता था एक दिन सभी लड़के मिलकर ट्रैपेज झूले के लिए लकड़ी का फेम खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे परंतु बारम्बार असफलता ही हाथ लग रही थी यह देखकर उस रास्ते से होकर गुजर रहे एक बलवान अंग्रेज नाविक उसकी सहायता करने के करने आगे आए उनकी सहायता से फ्रेम काफ़ी ऊपर उठ गया परंतु अचानक फ्रेम का एक पैर जोर से नाविक के सिर पर आ लगा जिससे वे बेहोश हो गए और चोट से खून बहने लगा परिस्थिति गंभीर देखकर सभी लड़के पुलिस के भय से इधर उधर भाग गए परंतु नरेंद्र नाविक की सेवा में लग लगा रहा तथा नवगोपाल बाबू एवं चिकित्सकों की सहायता से उन्हें ट्रेनिंग अकादमी विद्यालय में एक सप्ताह रहकर उनकी चिकित्सा करते हुए उन्हें निरोग कर दिया तत्पश्चात उसने नाविक के राह खर्च के लिए चंदा इकट्ठा किया तथा उसे उनके हाथ में सौंपते हुए विदाई दी विद्यालय में विद्या अर्जन के साथ ही नरेंद्र माता भुवनेश्वरी देवी तथा पिता विश्वनाथ से विविध प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहा था विश्वनाथ की शिक्षा पद्धति की अपनी अलग ही विशेषता थी एक दिन नरेंद्र ने अपनी मां के साथ विवाद करते हुए अचानक कोई कठोर बात कह दी विश्वनाथ ने नरेंद्र से बुरा भला कुछ न कहकर उसके कमरे के दरवाजे पर कोयले से लिख दिया नरेंद्र बाबू ने आज ये बातें अपनी माता को कही है हेतु यह कि नरेंद्र के साथ उसे पढ़े और नरेंद्र लज्जित हो मित्रों तथा नाते रिश्तेदारों के साथ आमोद प्रमोद करने में विश्वनाथ का बहुत सा धन व्यय हुआ करता था बहुत दूर के रिश्तेदार भी उनके घर पर रहकर जीवन निर्वाह करते और नशीले पदार्थों के लिए भी पैसे लिया करते थे ज्ञान होने पर जब नरेंद्र ने इस पर आपत्ति की तो विश्वनाथ बोले अभी तुझे क्या मालूम कि जीवन कितना दुखपूर्ण है जब समझेगा तो जो लोग इस दुख से क्षण भर छुटकारा पाने के लिए नशा करते हैं उनकी ओर भी तू दया की दृष्टि से देखेगा पुत्र को सीख देते समय वे कभी उसकी स्वाधीन विचारधारा पर आघात नहीं करते थे संकेत देकर और उस ब्याह में उस ब्याह में उत्सुकता जगा ही वे निश्चिंत हो जाते थे उस विषय में उत्सुकता जगा कर ही वे निश्चिंत हो जाते थे अतः स्वाधीन चेता बालक नरेंद्र ने एक दिन जब निसंकोच भाव से पिता से पूछा आप मेरे लिए क्या किया है तो इस पर पिता नाराज न होते हुए बोले जाकर एक बार आईने में अपना चेहरा तो देख इसी से समझ जाएगा किसी दूसरे दिन उसने पिता से जानना चाह संसार में किस प्रकार रहना चाहिए उत्तर मिला कभी किसी भी विषय में आश्चर्य मत प्रकट करना इसी अमोल सीख ने विश्व के अनेक राजप्रसादों तथा पर्णकुटीरों में विवेकानंद के मन को समान रूप से शांत रखा था माता भुवनेश्वरी देवी भी संतान के सद्गुणों के विकास में अनेक प्रकार से सहायक सहाय हुई थी एक बार विद्यालय में आकार आक, दंडित होने पर पुत्र ने जब अपने दुख की बात माता से बताई उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा बेटा यदि तूने गलती नहीं की है तो फिर उससे तेरा क्या बनता बिगड़ता है परिणाम चाहे जो भी हो परंतु जो तू सत्य समझे वही किया जाना संभव है कभी कभी इसके कारण तुझे अन्याय एवं अप्रिय परिणाम सहना कर सहन करना पड़े परंतु फिर भी तू सत्य को मत छोड़ना यह दूरदृष्टि सम्पन्न जन जन्नी इस प्रकार विविध घटनाओं के बीच अविचलित रहती हुई अल्पकाल स्थाई अन्यान्य पराजय और प्रतिकूल त अन्या, अन्याय पराजय और प्रतिकूलता के पीछे जो चिरस्थाई सत्य शिव और सुंदर विद्यमान है उसी और संतान की दृष्टि आकर्षित करती थी इसलिए मातृभक्त विवेकानंद ने एक बार गर्व के साथ कहा था अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं माँकारीणी हूँ नरेंद्र के आयु जब 14 वर्ष की थी अठारह सौ सतहत्तर ईस्वी तो उनके पिता वायु परिवर्तन के लिए मध्य प्रदेश के रायपुर नगर में गए और कुछ समय बाद अपनी पत्नी एवं पुत्र को भी वहीं बुला लिया उन दिनों रेलगाड़ी रायपुर तक नहीं जाती थी इलाहाबाद और जबलपुर होकर नागपुर तक ही जाती थी वहाँ से बैलगाड़ी से रायपुर पहुँचने में लगभग पंद्रह दिन लग जाते थे घने जंगलों से ढके और पक्षियों के कलरों से पूर्ण पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरते हुए नरेंद्र की गाड़ी अचानक एक ऐसे स्थान पर पहुँचती जहाँ पर पर्वत की दोस्त ऊंची ऊंची चोटियाँ मानो परस्पर को प्रेम पूर्वक आलिंगन करने के लिए विपरीत दिशाओं से बढ़ी चली आ रही थी और इस प्रकार उन्होंने वनपथ को आच्छादित कर लिया था मुग्ध होकर पर्वत की ओर निहारते हुए नरेंद्र ने देखा कि एक ओर की चोटी से लेकर भूमि तक एक दरार में मधुमक्खियों के दीर्घकाल के परिश्रम के फल स्वरूप एक विशाल मधुचक्र लटक रहा है इसे देखकर वे मधुमक्खियों के आदि अंत के रहस्य के चिंतन में विभोर हो गए उनका मन एक असीम भाव में डूब गया और वे अपनी बाह्य चेतना खो बैठे। नरेंद्र ने कहा था मैं बल बैलगाड़ी में इसी प्रकार कितनी देर तक पड़ा रहा स्मरण नहीं जब पुनः चेतना लौटी तो देखा कि मैं वह स्थान छोड़कर काफी दूर जा चुका हूँ बैलगाड़ी में मैं अकेला ही था अतः अन्य कोई यह बात जान नहीं सका नरेंद्र उन दिनों तीसरे दर्जे में पढ़ रहे थे रायपुर में विद्यालय न होने के कारण पिता ही उन्हें पढ़ाना लिखाना सिखाया करते थे वह शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी पिता और पुत्र के बीच विविध विषयों पर चर्चा हुआ करती थी जहाँ तक कि कभी कभी घोर तर्क तक छिड़ जाता था इसके अतिरिक्त पिता के पास आने जाने वाले पंडितों एवं साहित्यकों के साथ भी चर्चा होती थी इस प्रकार भी नरेंद्र का ज्ञान भंडार भरता जा रहा था दो वर्ष बाद विश्वनाथ जब सपरिवार कलकत्ता लौटे तब नरेंद्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुपुष्ट सबल और आत्मविश्वासी हो चुके थे इधर विश्वविद्यालय की प्रवेश का परीक्षा सामने आ गई थी बड़ी मुश्किल से उन्हें विशेष अनुमति मिली और वे परीक्षा की तैयारी करने लगे काफ़ी समय से पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई लिखाई न हो पाई थी इसलिए अधिकांश लोगों को आशा नहीं थी कि नरेंद्र परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे परंतु परीक्षा पर पता चला कि मेट्रोपोलिटन विद्यालय के एकमात्र उन्हीं को प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त हुई है इस सफलता पर उन्हें पिता से पुरस्कार के रूप में एक सुंदर जेब घड़ी मिली इन कुछ वर्षों में नरेंद्र ने विद्या बुद्धि में तो उन्नति की ही थी साथ ही उनके अन्य अनेक सदगुण भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगे उनके माता पिता दोनों ही मधुर कंठ गायक थे नरेंद्र के मधुर कंठ से निकली ताल लय से युक्त संगीत लहरी सभी का मन मुग्ध कर लेती थी रायपुर में रहते समय उन्होंने पिता के से रसोई बनाने की कला भी सीख ली थी इसके अतिरिक्त कसरत नाव खेना तलवार चलाना अभिनय आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी उनकी प्रतिभा व्यक्त होने लगी थी तेजस्विता तो उनका जन्मजात गुण था एक बार नाटक चलते समय अदालत के एक सिपाही ने रंगमंच पर आकर एक पुराने अभिनेता को गिरफ्तार करना चाहा इस पर दर्शक नरेंद्र उत्तेजित होकर गरज उठे स्टेज से बाहर निकलो और जब तक खेल पूरा नहीं हो जाता बाहर खड़े रहो साहस पाकर तुरंत और भी हजारों लोग चिल्ला उठे निकल जाओ निकल जाओ इस प्रकार उस राग का अभिनय मटिया मेट होने से बच गया